देवी भागवत तीसरा स्कंध अब राष्ट्रीय क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ सुनो कान त्वचा जीभ आंख और नाचिका ये पांच ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी हाथ पैर उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेंद्रिया तथा प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं प्रकट हुए इन पंद्रहों के समुदाय को राजसृष्टि कहते हैं इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय हैं। इनका उपादान कारण चित वृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच अधिष्ठात्री देवता तथा बुद्धि प्रभृति अंतकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा ब्रह्मा रुद्र और चौथा क्षेत्र तथा मन सहित पंद्रह प्रकट होते हैं सात्विक अहंकार की सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप रूप से उन्हीं का स्थूल कहा जाता है। पंच तन्मात्राओं की व्याख्या में जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर पांच भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है इस पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है आकाश का केवल एक गुण शब्द है दूसरा कोई नहीं वायु के शब्द और स्पर्श ये दो गुण हैं। अग्नि के तीन गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण जल के हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं चौरासी लाख प्राणी कहे गए हैं